नियोजन क्रियाओं के क्रम तथा अनुक्रम को विकसित करने की प्रक्रिया है जिसे भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है नियोजन के लिए चुनी गई समस्याएं बदलती रहती हैं पर यह मुख्य रूप में आर्थिक और सामाजिक ही होती हैं नियोजन के प्रकार और स्तर के अनुसार नियोजन की अवधि में भी अंतर होता है लेकिन सभी तरह के नियोजन में एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसकी कुछ अवस्थाओं के रूप में संकल्पना की जाती है भारत में नियोजन अभी तक केंद्रीकृत ही है राष्ट्रीय विकास परिषद नियोजन की नीति तय करती है इस परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल योजना आयोग के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक शामिल होते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा संचार रेल आदि केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं जबकि ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण सेवाएं लघु उद्योग और सड़कों का विकास व परिवहन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं अधिकतर मामलों में योजना आयोग ही कार्यनीतियां नीतियां नीतिया और कार्यक्रम बनाता है तथा राज्यों को केवल उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कहा जाता है राज्यों में भी नियोजन की प्रक्रिया कोई बहुत भिन्न नहीं होती है राष्ट्रीय योजना संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक पक्षों पर विचार करती है सभी आवश्यकताओं और संभावनाओं पर बल देती है कौन से लक्ष्य पूरे करने हैं तथा कौन सी विधियां अपनानी हैं इन पर विचार करती है जबकि योजनाओं को पूरा करने का दायित्व राज्यों का होता है इसीलिए इनका स्वरूप भौतिक माना जाता है क्षेत्रीय योजना का प्रादेशिक विभाजन राज्य स्तर पर किया जाता है संविधान के संशोधनों के द्वारा नियोजन को स्थानीय स्तर के विकास का अनिवार्य अंग बना लिया गया है अब विभिन्न अभिकरण जिलों खंडों नगरों और गांवों के लिए योजनाएं बनाती हैं का इतिहास स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद ही भारत ने योजना आयोग की नियुक्ति करके राज्य प्रेरित नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी इससे भी पूर्व सन 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए एक योजना की संभावनाई तलाश ने हेतु एक विशेशग्य समिती नियुक्त की थी। इस समिती का नाम राष्ट्रिय नियोजन समिती रखा गया था। समिती योजना तो पूरी नहीं बना सकी लेकिन विकास के लिए कुछ नीतियां और संदर्व तै कर दिये थे। सन 1944 में टाटा और बिरला ने बॉम्बे योजना बनाई इसके बाद एस एन अग्रवाल ने गांधी योजना तैयार की इसके मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्योग का विकास था स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग ने 1952 में एक योजना तैयार की यह 1951 से 1956 की अवधि की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी पर्दिये योजनाएं बहु उद्देशियं थी। ये विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी बल देती थी। उत्तरोत्तर योजनाओं के अनुभवों के आधार पर विदियो को जाचा परखा गया। प्रथम पंचवर्षिय योजनां 1951 से 1956 विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल समग्र विकास पर दिया गया था इसमें ग्रामीण समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया था राष्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा ग्रामवासियों को निवेश सेवाओं वित्त और तकनीकी जानकारी दी गई थी विकास के बहुपक्षीय सिद्धांत के आधार पर इसे बहुउद्देशीय उपागम कहा गया था प्रथम योजना में कृषि सहित सिंचाई तथा बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के आदर्श पर बाढ़ नियंत्रण भूमि की सिंचाई बिजली उत्पादन मृदा अपरदन के नियंत्रण और मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई थीं इन योजनाओं में पंजाब और हरियाणा के लिए भाखड़ा नांगल बिहार के लिए कोसी झारखंड और पश्चिमी बंगाल के लिए दामोदर घाटी परियोजना तथा उड़ीसा के लिए हीराकुंड योजनाएं शुरू की गई थीं झारखंड के सिंदरी में उर्वरक बनाने का पहला कार्खाना लगाया गया था। इस सब के बावजूद बहु उद्देश्य विधी को अधिक सफलता नहीं मिली। तथा बाद की योजनाओं में इसके स्थान पर खेत्रिय विधी को अपनाया गया। द्वित्तिय पंचवर्शिय योजना 1956 से 1961 इस योजना में विकास के एक ऐसे प्रतिरूप को प्रोचसाहित किया गया जिससे भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हो सके इसके मुख्य उद्देश थे पहला राष्ट्री आय में 25 प्रतिशत की वृध्धी दूसरा आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकीकरण तीसरा रोजगार के अवसरों का विस्तार और चौथा असमानताओं में कमी इस योजना में आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया यही नहीं इसी योजना में देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को भी परिभाषित किया गया सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर में नए समन्वित इस्पात कारखाने चालू किए गए बिजली के भारी उपकरण बनाने का एक संयंत्र भोपाल में लगाया गया सिंदरी उर्वरक कारखाने के विस्तार के साथ नांगल और राउरकेला में उर्वरक बनाने के कारखाने खोले गए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे पहला राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि करना दूसरा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि उत्पादन बढ़ाना तीसरा आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना चौथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करना पांचवा आय और संपत्ति में वैयक्तिक तथा प्रादेशिक विषमता को घटाना तीसरी योजना की उपलब्धियां बहुत निराशाजनक थीं योजना के उद्देश्य पूरे न हो सकने के कारण ये थे मानसूनी वर्षा में देरी 1965 का भयंकर सूखा 1962 में चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध विदेशी ऋण की अनुपलब्धता और कठोर प्रशासनिक नियम तथा कार्यप्रणालियां 1964 से 1965 में खाद्यान्नों का उत्पादन आट से नौ करोड टन था जो एक रिकॉर्ड था लेकिन दूसरी ही वर्ष यह उत्पादन घटकर केवल साथ दशमलव दो तीन करोड टन ही रह गया केवल अध्योगित क्षेत्र में ही तीसरी योजना की महत्वपून उपलब्धिया दूसरी योजना की तुलना में इस योजना की उपलब्धियां अच्छी नहीं थीं क्या, क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों चारों ओर चारों ओर क्या है हमारे चारों चारों ओर चारों ओर अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता वाचिका थी सुनीता चौहान विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा विषय संपादन आर पी मिश्र आलेख एस के शर्मा निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर ध्वनंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग Dauude al xatrobedi, tatà normal i va pressoti, van